भागवत श्रीमद्भागवत महापुराण चतुसस्कंध अथ षडवशोध्याय राजा पुरंजन का शिकार खेलने वन में जाना और रानी का कुपित होना नारदुआच सैकदा महेश्वासोरथ पंचाशुम देशम दिवचक्रेकाणु पंचबंधुर दमनमे एक पंच प्रहरण सप्तवरूथम पंचविक्रमुवर सुधी एक मूलाथ पंच प्रस्थम अगाध्वनमारद जी कहते हैं राजन एक दिन राजा पुरंदर अपना विशाल धनुष सोने का कवच और अक्षय तर्कस धारण कर अपने ग्यारहवें सेनापति के साथ पांच घोड़ों के शीघ्र रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नाम के वन में गया उस रथ में दो ईसादंड बम्ब दो पहिए एक धुरी, तीन ध्वजदंड पांच डोरियां, एक गलाम एक लगाम एक सारथी एक बैठने का स्थान दो जुए पांच आयुध और सात आवरण थे वह पांच प्रकार की चालों से चलता था तथा उसका साजबाज सब सुनहरा था चार तत्र तृप्त आते सुमु जाया मतंद मृगन लाल यद्यपि राजा के लिए अपनी प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था किंतु उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवाह न कर वह बड़े गर्व से धनुष बाढ़ चढ़ा आखेट करने लगा आसुरी मृत्यु घोरात्मा निरुग्रह न्यार भाड़ वन सुवन गोचर इस समय आसुरी वृत्ति बढ़ जाने से उसका चित्त बड़ा कठोर और दयाशून्य हो गया था इससे उसने अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला तीर्थेश नियम्यते जिसकी मांस में अत्यंत आसक्ति हो वह राजा केवल शास्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए वन में जाकर आवश्यकता आवश्यकतानुसार अनिषिद्ध पशुओं का वध करे व्यर्थ पृथु हिंसा न करे शास्त्र इस प्रकार उस उत्सृंखल प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है या यहम कर्मनियत विद्वान कुर्भित मानव कर्मणातेन राजेन्द्र ज्ञान न, न संिप्यत राजन जो विद्वान इस प्रकार शास्त्र नियत कर्मों का आचरण करता है वह उस कर्मानुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारणभूत कर्मों से लिप्त नहीं होता अन्यथा कर्म कुरो मानारूढ़ो निबध्यते गुण प्रवाह पति नष्ट प्रज्ञो वृद्ध्य नहीं तो मनमाना कर्म करने से मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर्मों में बंध जाता है तथा गुण प्रवाह रूप संसार चक्र में पड़कर विवेक बुद्धि के नष्ट हो जाने से अधम जोनियों में जन्म लेता है तत्र निर्भिन्न गात्राण चित्रवाज श्री मुख विप्लवुत दुखिता दुस्सह करुणात्मना पुरंजन के तरह तरह के पंखों वाले बाणों से छिन्न भिन्न होकर अनेकों जीव बड़े कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे उसका वह निर्दयतापूर्ण जीव संहार देखकर सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए वे इसे सह न सके शशान वराहाल महिषान गवयान रुशल्यकाल मेध्यान विविधान विनघ्न श्रम्यगात इस प्रकार वहाँ खरगोश सुअर भैंसे नीलगाय कृष्ण मृग शाही तथा और भी बहुत से मेध्य पशुओं का वध करते करते राजा पुरंजन बहुत थक गया ततः क्षुत्रेन् परिशान्तो नृवृत्तों गृह में युवा कृष्णानोचिताहारे सत क्लम तब वह भूप्यास से अत्यंत शिथिल हो वन से लौटकर राजमहल में आया वहां उसने यथा योग्य रीति से स्नान और भोजन से निवृत्त हो कुछ विश्राम करके थकान दूर की आत्मान अर्या चक्रे धूपालीप सृगा सालंकृत सर्वांगो महिष्यामाद थे मन फिर गंध चंदन और माला आदि से सुसज्जित हो सब अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहने तब उसे अपनी प्रिया की याद आई तृप्त सुदीप्त कंदर्पाकृष्टमान न विचं वरारोहाम गृणीम गृह ग्रिह मेधिम वह भोजनादि से तृप्त हृदय में आनंदित मद से उन्मत्त और काम से व्यथित होकर अपने सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा किंतु से वह कहीं भी दिखाई न दी अंतुरा स्त्रीयो पृछनायु वे कुशलम रामाह राम यथापुरा प्राचीन बर तब उसने चित्त में कुछ उदास होकर अंतपुर की स्त्रियों से पूछा सुंदरियों अपनी स्वामिनी के सहित तुम सब पहले की ही तरह कुशल से हो न तथे तरी रोचनते गृह सुगृह यदि न सृहे माता पत्नी वापति देवता दंगे इव दंगेथाज को नाम से दीनवत क्या कारण है आज इस घर की संपत्ति पहले जैसी सुहावनी नहीं जान पड़ती घर में माता अथवा पति पतिपरायणा भार्या ना हो तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है फिर उसमें कौन बुद्धिमान दीन पुरुषों के समान रहना पसंद करेगा वर्तते साल मज्यंतम विसना या मामुद्धरते प्रज्ञा पदे पदे अतः बताओ वह सुंदरी कहाँ है जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरी विवेक बुद्धि को पद पद पर जागृत करके मुझे उस संकट से उबार लेती है राम हो नरनाथ नीमन तत्प्रिया यद्यवस्थ्यति भूतले निर्वस्तारे शयानाम न पश्य शत्रुहन स्त्रियों ने कहा नरनाथ मालूम नहीं आज आपकी प्रिया ने क्या ठानी है शत्रुदमन देखिए वे बिना बिछौने के पृथ्वी पर ही पड़ी हुई हैं नारदुहा चुरजन स्वहिषी निरीक्षावधुतांबुवे तत्संगोथान वैक्ल्यम परम जजो नारद जी कहते हैं राजन उस स्त्री के संग से राजा पुरंजन का विवेक नष्ट हो चुका था इसलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्तव्यस्त अवस्था में पड़ी देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो गया शांतया वाचार हृदय ने स्नेह संरभ लिंगमात्मिभ्य उसने दुखित हृदय से उसे मधुर वचनों द्वारा बहुत कुछ समझाया किंतु उसे अपनी प्रेयसी के अंदर अपने प्रति प्रणय कोप का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया अनुन्य था सन के वीर को विद पर आह चो संगलाम वह मानने में भी मनाने में भी बहुत कुशल था इसलिए अब पुरंजन ने उसे धीरे धीरे मनाना आरंभ किया उसने पहले उसके चरण छुए और फिर गोद में बिठाकर बड़े प्यार से कहने लगा पुरंजन उत्कृतपुण्या भृत्याजयरा शुभे कृतागम स्वात्मसा शिक्षा दंडम नुरंजन बोला सुंदरी वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड नहीं देते परमो अनुग्रहो दंडो भृत्य सो प्रभुणापित बालो न वेद तत्न्वे बंधो कृत्यम अमर्षण सेवक को दिया हुआ स्वामी का दंड तो उस पर बड़ा अनुग्रह ही होता है जो मूर्ख है उन्हीं को क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के किए हुए उस उपकार का पता नहीं चलता सां मुखम सुधति शुभ्रबलू राग भार बेलाब विशितावलोकम नीलाल कालीम मुन्नत नुना प्रदर्शय मनस्विनी वलगुभाग्यम सुंदर दंत वाली और मनोहर भौह से शोभा पाने वाली मनस्विनी अब यह क्रोध दूर करो और एक बार मुझे अपना समझकर प्रणय भार तथा लज्जा से झुका हुआ एवं मधुर मुस्कानमयी चितवन से सुशोभित अपना मनोहर मुखड़ा दिखाओ अहो भ्रमर पंक्ति के समान लीली अलकावली उन्नत नाशिका और सुमधुर वाणी के कारण तुम्हारा वह मुखारबिंद कैसा मनोहक मनमोहक जान पड़ता है तस्मि दधे दममहम तवीर पत्नी योन्यत्र पश्ये अन्यत्र वीर पत्नी यदि किसी दूसरे ने तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो उसे बताओ यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं उसे अभी दंड देता हूँ मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा उससे बाहर ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनंदपूर्वक रह सके वक्त नें विलक मलिम विहर्षम संरब्धीमि मृष्टपमेतरागम पश्येनावि सुचोपहत सुझात बिंबाधरम विकत कुमपंकरागम प्रिय मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन उदास मुरझाया हुआ क्रोध के कारण डरावना कांतहीन और स्नेह शून्य नहीं देखा और न कभी तुम्हारे सुंदर स्तनों को ही शोकाश्रुओं से भींगा तथा बिंबाफल फलसदेश अधरों को स्निग्ध केसर की लाली से रहित देखा तन्मे प्रसिद सुतकित मृगयातुर काशगतम कुसुमास्त्री न भजे तक मैं व्यसन तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया इसलिए अवश्य अपराधी हूँ फिर भी अपना समझकर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ कामदेव के विषम बाणों से अधीर होकर जो सर्वदा अपने अधीन रहता है उसे अपने प्रिय पति को उचित कार्य के लिए भला कौन काम ने स्वीकार नहीं करती श्रीमद्भागवते महापुराणे पारम श्याम सहितायाम चतुर्थस्कंधे पुरंजनोपाख्या षडविंशोध्याय